श्री शारदा देवी दक्षिण में कई कारणों से श्री की तीर्थ यात्रा में देर हो रही थी इधर रामकृष्ण बसु की माता के मन में वह इच्छा बहुत दिनों से उठ रही थी खासकर उनकी बड़ी इच्छा थी कि अपनी जमींदारी उड़ीसा के कोठार में ले जाकर श्री को कुछ दिन रखें इसलिए निश्चय हुआ कि अट्ठारह अगहन नवम्बर दिसंबर उन्नीस ईस्वी को श्री कोठार जाएंगी तथा उनके साथ गोलाप माँ रामकृष्ण बाबू की मां और चाची छोटी मामी राधु एवं स्वामी आत्मानंद स्वामी धीरानंद रामकृष्ण बाबू आदि पुरुष भक्त गण जाएंगे श्री और उनकी संगनियों को दूसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़ा दिया गया पुरुष लोग ड्योढ़े दर्जे में चढ़े भद्रक स्टेशन में प्रेमानंद महाराज के भाई तुलसीराम राम बाबू गाड़ी आदि सवारी लेकर तैयार थे उन्होंने उन लोगों को भद्रक के कचहरी घर में ले जाकर विश्राम कराया और बाद में पालकी आदि सवारी पर वहां से आठ नौ कोष की दूर पर कोठार भिजवा दिया कुछ तो दिन के बाद स्वामी अचलानंद भी वहां आप जुटे यहां वे सब करीब दो महीने तक बड़े आनंद में रहे लेकिन दूसरों के घर अधिक दिनों तक घिरी अवस्था में रहने के कारण छोटी मामी का पागलपन बढ़ गया इसलिए श्री ने उन्हें जयरामबाटी भेज दिया उस बार श्रीमा की उपस्थिति में सरस्वती पूजा खूब धूमधाम से हुई पूजा के दिन राम बाबू ने सपत्निक श्रीमा से दीक्षा ली शिला से आए श्री सुरेंद्र कांत थरकार श्री हेमंत कुमार मित्र तथा श्री वीरेंद्र कुमार मजुमदार इन तीनों की भी दीक्षा हुई कोठार के पोस्ट मास्टर देवेंद्र चट्टोपाध्याय ने जवानी के जोश में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था अब वे बड़े अनुतप्त थे तथा फिर से अपने धर्म में लौटने के लिए व्यग्र हो सबसे परामर्श लेने लगे धीरे धीरे जब भक्तों से श्री को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने इसके लिए विधान दिया कि सरस्वती पूजा के एक दिन पहले देवेंद्र बाबू राम बाबू के गृह देवता राधा श्याम, चांद जी के सामने यथाविधि प्रायश्चित करें और तत्पश्चात गायत्री मंत्र और यज्ञों धारण करें इससे ब्राह्मणत्व में प्रतिष्ठित हो सकेंगे इसके अनुसार देव विग्रहों के पुजारी की सहायता से देवेंद्र बाबू की क्रिया की गई बाद में स्वामी धीरानंद से उन्हें गायत्री मंत्र और यज्ञोपवित्र मिले ब्राह्मणत्व में पुनः प्रतिष्ठित मुंडित मस्तक देवेंद्र बाबू ने जब श्री माँ को प्रणाम किया तब मां ने भी प्रति प्रणाम किया सरस्वती पूजा के दिन देवेंद्र बाबू ने उनसे मंत्र दीक्षा ली साथ ही प्रसाद के रूप में उन्हें एक कपड़ा भी मिला पूजा की रात को अभिनय हुआ इसमें कथन के बजाय केवल गीत और नृत्य ही थे श्री कृष्ण और श्री राधिका के वेशधारी दो बालकों के मधुर कंठ तथा नृत्य कला से श्री माँ इतनी मुग्ध हुई कि उनके आदेश से दूसरे दिन भी वही अभिनय हुआ इसके साथ साथ पूजा भी दो दिन हुई तीसरे दिन प्रतिमा विसर्जित हुई कोठार की एक घटना का यही उल्लेख किया जा रहा है दोपहर को कुछ विश्राम कर लेने के पश्चात श्रीमा पिछवाड़े की तरह बैठकर एक सेवक से चिट्ठी पत्री लिखवाया करती थी सरस्वती पूजा के बाद एक दिन लेखक ने यथास्थान पहुँच कर देखा कि श्रीमा पैर पसारे स्थिर बैठी हैं यद्यपि आंखें खुली थीं तथापि वास्तव में वे बहिर्जगत को नहीं देख रही थी दस पंद्रह मिनट श्री इसी तरह रहीं फिर मानो नींद से जाग कर प्रश्न किया कितने देर से आए हो सेवक बोले अधिक देर नहीं माँ अपने भाव में ही बोलती गई बार बार आना क्या इसका अंत नहीं शिव शक्ति साथ साथ जहाँ शिव वहीं शक्ति निस्तार नहीं इस पर भी लोग समझ समझते नहीं इस तरह की बात बहुत देर तक चलती रही श्री माँ इस सिलसिले में बोलीं कि जीव कल्याण के लिए श्री भगवान को युग युग में अवतार लेना पड़ता है क्योंकि जेव उन्हीं के जो हैं इसी के साथ उन्होंने अपनी एक अनुभूति भी बताई एक समय उन्होंने देखा था कि श्री राम कृष्ण ही सब कुछ हो रहे हैं अंधे लंगड़े सभी वे हैं जीवों के कष्ट से उनको कष्ट है इसलिए श्री माँ को भी कष्ट निवारण में प्रवृत्त होना पड़ता है इस असीम करुणा का भाव जब उनके कोमल हृदय में जागृत होता है तब निद्रा विश्राम सभी कहाँ चले जाते हैं उस समय ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़कर एकमात्र जीवों का कल्याण चिंतन ही उनका कर्तव्य है और इसीलिए जब सभी विश्राम करते रहते उस समय भी उन्हें अवकाश नहीं बात करते करते संध्या आरती के घंटे बज उठे तब अचानक विचारधारा में बाधा पड़ने पर मां अपनी परिस्थिति के बारे में सचेत हुई और श्री रामकृष्ण की आरती के लिए उठी कोठार में कोठार से श्री के रामेश्वर जाने की व्यवस्था हुई वहां जाने का प्रस्ताव उठने पर उन्होंने कहा था मैं जाऊंगी। मेरे ससुर भी गए थे तीर्थ यात्रा का निश्चय हो जाने पर कलकत्ते में स्वामी शारदानंद जी तथा मद्रास में स्वामी रामकृष्णानंद जी को विशेष रूप से सूचना दी गई सरत महाराज का अनुमोदन पत्र शीघ्र ही आ गया उधर रामकृष्णानंद जी ने भी श्री के दक्षिण भ्रमण का सारा भार लेना स्वीकार कर सादर आमंत्रण भेजा इसके अनुसार श्री के साथ स्वामी धीरानंद स्वामी आत्मानंद गोलाप माँ राम बाबू की मां और चाची राधू तथा पूर्वोक्त सेवक का जाना ठीक हुआ विदा होने के पहले श्री ने छोटी मामी को भी बुलवा लिया कुआलपाड़ा के श्री केदारनाथ दत्त की माता भी साथ चली सब आयोजन ठीक हो जाने पर वे लोग एक दिन माघ के अंत में मद्रास मेल से चल पड़ी खुर्दा रोड के से कुछ दूर आगे बढ़ने पर गाड़ी विस्तीर्ण चिल्का झील के किनारे किनारे चलने लगी इस समय प्रभात के मृदु मृदुमंद समीर के झकोरों से झील का जल अपूर्व छंद में नृत्य करता दिखाई पड़ता था सद्य जाग्रत बगलों के झुंड अल्प जल में अपने आहार के लिए इधर उधर चक्कर लगा रहे थे या विचित्र मालाओं के आकार में नीले आकाश में विहार कर रहे थे झील के बीच में छोटे छोटे द्वीप थे जिनके इर्द गिर्द नीलकंठ आदि पक्षी उड़ते फिरते थे श्रीमान ने नीलकंठ को देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वे बालिका की भांति प्रसन्न होने लगी धीरे धीरे सूर्योदय के साथ साथ झील से नाना प्रकार की भाप उठने लगी इधर गाड़ी सनसनाती हुई चली जा रही है और उधर यात्री लोग खिड़कियों से झील का सौंदर्य और उनके बाद दोनों ओर के हरे भरे पेड़ों का दृश्य देखते जा रहे हैं इस प्रकार करीब आठ बजे वे गंजाम जिले के बहरमपुर शहर पहुँचे रामकृष्णानंद जी की व्यवस्था के अनुसार केलनार कंपनी के बंगाली मैनेजर स्टेशन पर आए और सबको सादर अपने घर लिवा ले गए शाम को वहाँ आंध्र के अनेक भक्तों का जमघट हुआ सभी ने श्री के सामने केले नारियल आदि फल लाकर साष्टांग प्रणाम किया यात्रबिंद दूसरे दिन सवेरे फिर गाड़ी पर सवार हुए दोपहर को उस अंचल का स्वास्थ्य निवास बाल्टेर शहर दिखाई पड़ा ऊंचे नीचे पहाड़ी पर ऊंचे नीचे फैले हुए भवनों को देख श्रीमा का उल्लास के साथ बोली देखो देखो ठीक जैसे तस्वीर की तरह दूसरे दिन दोपहर को वे सब पद्रास पहुँचे श्री तथा तो उनके साथियों को ले जाने के लिए स्वामी रामकृष्णानंद जी अपने दल बल के साथ मद्रास स्टेशन पर उपस्थित थे उनके लिए मैलापुर मोहल्ले में एक मकान किराए पर ले रखा गया था रेलगाड़ी से उतरते ही सब ने जय जयकार के नारे लगाए तथा बड़े हर्ष से वे माँ को उस मकान में ले गए सीमा माँ यहाँ प्रायः एक महीना रही इस बीच उन्हें नगर के कई दर्शनीय स्थान दिखाए गए प्राय प्रत्येक दिन शाम को वे बाहर जाया करती एक दिन वे मत्स्यागार देखने गई उस समय वह पूरा नहीं बन पाया था इसके अलावा किसी दिन समुद्र तट किसी दिन कपालेश्वर शिव मंदिर या वैष्णवों का पार्थ पार सारथी मंदिर किसी दिन किला इस तरह बहुत से स्थानों के उन्होंने दर्शन किए थे किला देखने जाने के समय वे पहले बार रिक्शे पर चढ़ी स्थानीय नारी विद्यालय की महिलाओं ने एक दिन उनके निवास भवन में आ उन्हें तमिल भजन सुनाया था और सुंदर बेहाला बजाया था मद्रास में अनेक भक्त स्त्री पुरुषों ने श्री माँ से दीक्षा ली भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की व्यापकता के लिए ही हो अथवा माता जी के भाव प्रकाशन की अदृष्ट पूर्व शक्ति के प्रभाव से ही हो बिना किसी की सहायता के ही वे मंत्र जप प्रणाली ध्यान की प्रक्रिया आदि दीक्षितों को समझा देती थी हाँ दीक्षा के बाद बातचीत या भाव विनिमय के समय दुभाषिये की जरूरत पड़ती थी कुछ दिनों के बाद श्री रामकृष्ण के भतीजे रामलाल दादा रामेश्वर के दर्शनार्थ मद्रास आ पहुँचे जब यह तय हो गया कि सभी मदुरा की मीनाक्षी देवी के दर्शनों को जाएंगे तभी राम बाबू की चाची बीमार पड़ गई और लाचारी से कुछ समय के लिए यात्रा स्थगित कर दी गई बाद में जब देखा गया कि बीमारी ठीक होने में समय लगेगा तब उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की गई और सभी रात की गाड़ी से मदुरा के लिए चल पड़े शशि महाराज की व्यवस्था से सभी ने दूसरे दर्जे के डिब्बे में स्थान पाया और माताजी की सेवा जिससे ठीक ठीक हो सके इसके लिए वे भी साथ हो लिए मदुरा पहुंचकर उन लोगों ने स्थानीय म्यूनिसपलिटी के चेयरमैन का आतिथ्य ग्रहण किया मदरा नगर बैके नदी के किनारे बसा हुआ है मंदिर बहुत ही प्राचीन और विशाल है स्थापत्य कौशल में उसका स्थान समग्र भारत में बहुत ऊंचा है उसके गोपुरमों गोपुरमों में या प्रवेश द्वारों को उच्चता गां्भीर्य तथा कला आने जाने वालों के दृष्टि मन को बरबस आकर्षित कर लेती है और मंदिरों में सर्वत्र खोदी हुई पौराणिक घटनाएं धर्म हिंदुओं को सतत मुग्ध करती रहती है मंदिर में सुंदरेश्वर स्वामी के शिवलिंग प्रतिष्ठित है तथा मीनाक्षी देवी की मूर्ति है इस प्रकार की नैनाभिराम देव मूर्ति भारत में बिरली ही है सुंदरेश्वर तथा मीनाक्षी की लीला गाथाओं के लिए मंदिर के बीच कुछ मंडप है इनमें सहस्त्र स्तंभ मंडप तथा वसंत मंडप सुप्रसिद्ध है मंदिर के पास ही प्रस्तन निर्मित शिवगंगा नामक जलाशय है श्री आदि सब ने दोपहर को उसमें स्नान करके देव दर्शनादि किए एवं वहाँ की प्रथा प्रथानुसार अपने अपने नामों के दीपक जलाकर डेरे पर वापस गए मदुरा में रहने के समय उन लोगों ने तिरुमल नायक के प्रसाद और तिप्पाकुलम नामक बड़े तालाब आदि को भी देखा था राजभवन में अब जज की अदालत है इस प्रस्तर निर्मित प्रसाद की एक विशाल छत एक सौ पच्चीस खम्भों पर आधारित है तालाब के बीच एक छोटा सा टापू भी है इन सब को देख श्री गदगद होकर बोली थी ठाकुर की कैसी लीलाएं हैं मदुरा से रामेश्वर की ओर चलकर ये लोग दोपहर की गाड़ी से मंडपम पहुँचे और वहाँ से स्टीमर द्वारा समुद्र की खाड़ी पार कर पामबन टापू गए बंदरगाह से फिर रेलगाड़ी द्वारा रामेश्वर पहुँचते पहुँचते रात के करीब ग्यारह बज गए पूर्व व्यवस्था के अनुसार वे सब गंगाराम पीताम्बर पंडे के द्वारा ठीक किए गए एक किराए के मकान में गए रात को वे रामेश्वर को केवल उद्देश्य से, से प्रणाम कर दूसरे दिन प्रातःकाल समुद्र में स्नान करके मंदिर पहुँचे श्री रामेश्वर का शिला मंदिर विशाल तत्व में शायद अद्वितीय है गर्भ मंदिर को घेरे हुए एक के बाद एक तीन परिक्रमा वाले तीन महल हैं बाहर वाले महल के परिक्रमा मार्ग की चौड़ाई सत्रह फुट और लंबाई पूर्व पश्चिम से छः सौ बयालीस फुट तथा उत्तर दक्षिण में तीन सौ पंचानवे फुट है बीच वाला पाँच सौ गुड़ित तीन सौ फुट है इस प्रकार तीन महलों में भक्त मंदिर के प्रवेश पथ में एक अति उच्च गोपुरम है इस विस्तृत स्थान का प्रत्येक अंश सुंदर कारुकार्य से परिपूर्ण है मंदिर के प्रत्येक महल में देवता की विविध लीलाएँ पत्थरों पर खुदी हुई है बाहरी दो महलों को पार करने पर श्री रामेश्वर के मंदिर में घुसते ही पहले एक बहुत बड़ा सा पत्थर का वृक्ष अर्थात नंदी दिखाई पड़ता है उसके पास ही एक ऊंचा खंभा है रामेश्वर की बालुका में लिंग मूर्ति एक घेरे के बीच में अवस्थित है पत्थर की तरह कड़ा न होने के कारण शिवलिंग को हमेशा सोने के मुकुट से धक् कर रखा जाता है स्नान इस जल इसी आवरण पर ढल धाल, ढालते हैं हाँ खूब सवेरे अनावृत मूर्ति के दर्शन भी होते हैं रामेश्वर के नित्य स्नान तथा भोग में गंगा जल का व्यवहार किया जाता है यात्रीगण पूजा के लिए मंदिर के कार्यकर्ताओं से गंगा जल खरीद भी ले सकते हैं पावन द्वीप तथा उस पर अवस्थित रामेश्वर मंदिर उस समय रामानंद रामनाथ के राजा के अधीन थे वे स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे इसलिए उन्होंने मंदिर के कर्मचारियों से कह रखा था मेरे गुरु की गुरु परम गुरु जा रही हैं सारी व्यवस्था तुम लोग करोगे यद्यपि गर्भ मंदिर में ब्राह्मण पुरोहितों के सिवा और को जाने की मनाही थी पर राजा के आदेशानुसार मंदिर के कर्मचारी श्री को उनके साथियों सहित सागर अंदर ले गए वहां शिव मंदिर का कनकावरण हटा दिया गया और श्री ने जी श्री ने जी भरकर श्री रामेश्वर को गंगा जल से स्नान कराया तथा तो रामकृष्णानंद जी द्वारा संग्रहित एक सौ आठ से उनकी पूजा की रामेश्वर में वे सब तीन रात रहे उस समय रोज यथा रीति पूजा और दर्शन करते तीसरे दिन श्रीमान ने मंदिर में विशेष पूजा की व्यवस्था की पंडों की पोथी से रामेश्वर महात्म्य सुनने के बाद उन लोगों को भोजन कराया तथा तो हर एक को एक, एक लोटा दिया पुराण सुनने के समय हाथ में पान सुपारी और पैसा लिए बैठना पड़ता है और कथा समाप्त हो जाने पर ये वस्तुएँ कथा सुनने वाले को दे दी जाती है सी ने इन समस्त आचारों का ठीक ठीक पालन किया